भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार ज्ञान की सभी बातें स्थूल तथा सूक्ष्म इन ग्रंथों में मिलती है बाद के दर्शन शास्त्रों के जितने रूप हैं उन सबों का मूल तत्व उपनिषदों में है किसी विशेष शास्त्र के समान तत्वों के विचारों का वर्गीकरण उपनिषद में नहीं है इसीलिए उपनिषद का कोई भिन्न अपना दर्शन नहीं है चारवाक दर्शन का भी मत उसी प्रकार उपनिषद में कहा गया है जिस प्रकार वेदांत का या शून्यवादी बौद्धों का यही कारण है कि चारवाक से लेकर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन करने वाले सभी अपने विचारों के समर्थन के लिए उपनिषदों के वाक्यों का सहारा लेते हैं उसे सभी उसे प्रमाण मानते हैं वास्तव में ज्ञान की बातों की यह खान है ऊपर कहा गया है कि आस्तिक तथा नास्तिक सभी अपने अपने विचार के लिए उपनिषदों को मूल ग्रंथ मानते हैं हर प्रकार के, में में के परम तत्व का प्रतिपादन तथा विचार है इसलिए इनमें सभी प्रकार के विचार हैं ये विचार यद्यपि बाद में एक प्रकार से दृष्टिकोण के भेद से परस्पर विरुद्ध मत के होने के कारण परस्पर विद्युत विरुद्ध समझे जाते हैं परंतु उपनिषदों में किसी प्रकार इनमें कोई विरोध नहीं है किसी एक मत का खंडन और दूसरे मंडन उपनिषदों में नहीं है सभी के के विचारों के प्रति उपनिषदों का समान आदर है सभी श्रुचि वाक्य हैं। सभी वाक्यों में एक सा प्रामाण्य है हाँ एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न ज्ञान की विचारधारा भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए है तथा तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से आत्मा के ही स्वरूप का साक्षात या परंपरा रूप में प्रतिपादन है अतः अब कहती है ऐसेभ्यो भूतेभ्य तान्ये वानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ती अर्थात इन्हीं भूतों से जड़ पदार्थ से चैतन्य उत्पन्न होता है स्थूल शरीर ही या इंद्र ही या प्राण ही आत्मा है मरने के बाद कुछ भी मैं उनका पुत्र हूं मेरा यह खेत है मेरा यह धन है मैं सुखी हूं या दुखी हूं इस प्रकार विशेष संज्ञा अर्थात भेद नहीं रहता है इत्यादि तब यह समझना उचित है कि ये बातें स्थूलतम दृष्टिकोण से देखी हुई है पुनः जब श्रुति कहती है कि यद्यपि आत्मा में ज्ञान नहीं चैतन्य नहीं चैतन्य आत्मा का आगंतुक धर्म है अतः एक प्रकार से आत्मा जड़ तो है किंतु फिर भी यह पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है तत्पश्चात पुनः उपनिषदों में ही कहा गया है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है किंतु उसमें कोई आनंद नहीं है इत्यादि तब यह समझना उचित है कि ये सभी परस्पर विरुद्ध मत के प्रतिपादन नहीं है प्रत्युत उसी एक अद्वितीय अखंड पर का भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से विचार है इस प्रकार उपनिषदों में दार्शनिक विचारधारा व्यापक रूप में वर्तमान है ऊपर यह कहा गया है कि उपनिषदों का कोई अपना दर्शन नहीं है कोई विशेष प्रतिपाद्य विषय विशे नहीं सभी विचारों के प्रति समान आदर है तथापि विचार करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि दर्शन शास्त्र का चरम लक्ष्य अर्थात अद्वितीय अखंड सत परमात्मा का विचार या साक्षात्कार ही उपनिषदों का चरम ध्यय है वास्तव में ज्ञान तथा तो विज्ञान का परम लक्ष्य तो वही एक अखंड परम तत्व है वही जीवन का भी मुख्य लक्ष्य है और उसी की प्राप्ति की अनुभूति से दुख की चरम निवृत्ति होती है जिज्ञासा की पूर्ति होती है तथा जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिलती है यही भेद में अभेद की जीवात्मा में परमात्मा की साक्षात अनुभूति होती है